अष्टम सूत्र हो गया था नवम सूत्र कर्म तीन प्रकार का आ गया उससे कर्म फल के अनुसार ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है इसके पर शंका टीका में सद मनुष्य से प्रायण अन अधिगत मारजार भाव अनत मनुष्यवासना अभीव्यक्ता भलुस्तव यदनतरदिवसानुभूत न स्म व्यवहित दिवस चमर्यत अत अभी, अभी, अभी मनुष्य है मरने के बाद क्या मन प्रायान अतिगत मारजार भाव बिड़ाणीया कुछ वन सत एक मार्जार भाव जो प्राप्त कर लिया मारजारत्म अधिगत है मार्जार भाव ये न प्राप्त कर दिया मार्जारत्व को प्राप्त कर लिया इसे समझ रहे ना तो क्या क्या भी बनना पड़ेगा कुछ भी कोई बन सकता है मनुष्य जन्म भी मिला है प्रमाद कर इसको समाप्त कर दे आगे खाली मा, मार्जार नहीं अभी घर के मार्जार बने ऐसा नहीं क्या वंशता है बहुत कुछ भी बन तो जाने पर, अभी उसकी वासना में तो पूर्वजन्मुष था अनंतर मनुष्य वासना मनुष्य की वासना की अभिव्यक्ति होगी होनी चाहिए और में मनुष्य था विला बन गया तो न खलु अस्त संभव या अनंतर दिवान भूत, दिवसान भूतम न स्मते पूर्व दिन में जो हुआ था उसका स्मरण नहीं होगा अरे व्यवहित तो दिन का स्मरण होगा ये तो ठीक संभव नहीं यद अन्तंतर ही तो दिवस अनंतर अब्य भी तो पूर्व दिन में जो अनुभव किया था उसका तो स्मरण नहीं होगा कभी अरे बहु दिन के पहले जिसका अनुभव था उसका ही स्मरण होगा ये तो संभव नहीं है व्यवहित तो च दिवसानुभूत इत इसलिए क्या होगा बिला बन जाने पर भी वो मनुष्य वासना की अभिव्यक्ति होगी तो फिर उसका खाद्य नहीं खा सकता है चलांग नहीं सकता है इसे तो आपत्ति आएगी जाति देश काल व्यवहिता नाम स्मृति संस्कारयो संस्कार स्मृति के लिए संस्कार कारण जिस विषय का संस्कार है तद विषय स्मृति होगी अभी जिसका स्मरण हो रहा है तद विषय का संस्कार पहले होना चाहिए तो संस्कार व्यवहित हो से कोई जरूरी नहीं कि पूर्व जो संस्कार उत्पन्न हुआ उसका स्मरण नहीं होगा अभी जो संस्कार उत्पन्न है उसका ही स्मरण होगा ऐसा जरूर नहीं है कभी से होता है पूर्व दिवस का भी स्मरण होता है कभी बहुत दिन पहले का भी स्मरण होता है संस्कार स्मृति एक रूप है एक विषय कहने से जाति व्यवधान व्यवहित हो देश व्यवहित हो तो, काल व्यवहित हो तो भी आनन्तरे मस्ती जाति से व्यवधान हो देश से काल से व्यवहित हो बहु दिन के बाद अन्य देश में अनुभव क्या था स्मरण क्या अन्य देश में जहां अन्य हो सकता है न जहा अनुभव हो तो ही स्मरण होगा देश व्यवधान हो गया जाति व्यवधान जन्म कभी पहले विडाल था बीच में दस पच्चीस जन्म कुछ कुछ बन गया फिर विडाल बन गया तो भी बिडाल बिला बनने में जो वासना है वो वासना की अभिव्यक्ति होगी वृषदंश विपाक उदय स व्यंज कांजन अभिव्यक्त वृषदंशिडालीका में भवत वृषदंश वासनाया जात्यादिर्व्यवधि तथापि विडाल की जो वासना है उसमें जात्यादि व्यवधान हो जन्म जाति जन्म देश क्या काल ये व्यवधान हो फिर भी तस्या फलतः अनंतर फलत अन्य बिडाल बना था फिर बाद में कोई बिडाल बनेगा तो अनंतरय हे ब्रषद विपाक न कर्मणा तस्व स्व विपाक का अनुगुणाया अभिव्यक्तु तत्स्मरण समत्पादात अभी बिडाल बनने के लिए बनेगा उस कर्म के अनुसार बनेगा बृषदंश विपा के न कर्मणा विषदन स्वरूप फल देने वाले कर्म से तस्यावस्व विपाक आया उस कर्म फल के अनुसार जब बनेगा विडार उसके अनुगुण जो है उसकी अभिव्यक्ति होगी उसका स्मरण होगा ब्रषद भाष्य में से विपाक उदय विषद विपाक कर्म फल जाति आयोग जन्म उसकी उत्पत्ति हुई जन्म हुआ हुआ तो सव्यंज कांजन अभिव्यक्त सव्यंजकन अंजनम व्यंजकांजन व्यंजक अंजन अभिव्यक्त व्यंजक है संस्कार का व्यंजक कर्म उससे अभिव्यक्ति अंजन अभिव्यक्ति होगी उसके वासना की सव्यंजक स व्यंज कांजन अभिव्यक्त सव्यंज कांजन अभिव्यक्त अभिव्यक्त हो जाएगा जन्म तेनाली सव्यंजक यद्यंजक यद्यक्त न तो देहत त्यागम आकस्मिक विषद विपाक उदय विषदांश मार्जार जातिरूप का उदय सव्यंजकन कर्माशन अभिव्यक्त होती स व्यंजकन कारण अपना व्यंजक हो गया कारण है कर्म उसे से अभिव्यक्त होता है सव्यंजकन अंजन कारण व्यंजकांज सव्यंज के नंजन अभिवक्त सव्यंज के न कारण अभिव्यक्त जन्म का जो व्यंजक है कारण कर्म उसी कर्म से ही अभिव्यक्त होता है तो विसध जन्म जाति रूप विपाक कर्म फल का उदय कर्म फल उदय ही सव्यंज कांजन अभिव्यक्त सव्यंजकन कारण अभिव्यक्त होता है विडाल जन्म उदय आरंभ स यदि जाति सत्यन वे कल्प सत्यन व्यवहित कर्म फल बनेगा जाति सतेनवा व्यवहित हो जाए स्वजन्म बीच बीत जाए दूरदेश हो जाए स्व कल्प काल भी बहुत हो जाए तो भी व्यवहित तो होने पर भी जब जन्म प्राप्त होगा स व्यंजक अंजन स व्यंजकन अंजनम यदेश कर्म फल जब प्राप्त होगा स कर्म से उसकी उत्पत्ति होगी जो कर्म से होगा कर्म के अनुसार ही अभिव्यक्ति हो जाएगी वासना की द्राग इतव पूर्वानुभूत वृषद से विपाक अभि वासना उपादाय व्यजित शीघ्र ही जब जन्म लेगा कर्म शीघ्र ही अभिव्यक्त तो हो जाएगा पूर्वानुभूत तो वृषदन से विपाक अभि संस्कृत पहले जो अनुभव किया था वृषद विपाक शरीर में संस्कृत अनुभव करके संस्कार हुआ था अनुभूत तो विपाक कर्म पर भोग हुआ था उसे संस्कार होकर के वासना रही वो वासना को लेकर के ही अभी शरीर बनेगा विजेता तो। फिर ऐसे ही स्मरण हो जाएगा कस्मात्त तो व्यवहिता आसाम सदृशम कर्म अभिव्यंजकमित आनतरमेव व्यवहित तो होने पर आसाम जाति व्यवधान होने पर आसाम व्यासना व्यासना के व्यवधान होने पर सदृश कर्म अभिव्यंजकम उसी जन्म का अभिव्यंजक होता है कर्म सदृश जैसे पहले कर्म था जिस कर्म से विराल जोन्य की प्राप्ति हुई थी अभी ऐसे कर्म होने से ऐसे जन्म प्राप्त होगा वो अभिवंजक होता निमित्त होता कर्म है फल तो अनंतरम विषदंश विपाक न कर्मणा विषदंश फल प्राप्त होगा से विपाक से कर्मणा विषदंश विडाल हे विपाक जाति आयु भोग जन्म विषदंश जन्म जिस कर्म का फल है उसी कर्म से तस्व स्विपाक अनुगुणाया अपने फल के अनुसार जो अनुकूल वासना अभिव्यक्ति होगी अच्छा अभी उदय जो दिया वृषदंश विपाक से उदय उदय तस्मात्तिदय कर्माशय वृषदंश विपाक का कारण कर्माशय पुनस् स व्यंजकांजन एवं उदयात अपने व्यंजकांजन जो कर्म जन्म का व्यंजक है कारण कर्म वही अंजन जिसका अभिव्यक्ति कारण अभिव्यज उदयात अभिव्यजियत विपाक आरंभाभिमुख क्रियत इत्यार्थ विपा विपाक आरंभ का अभिमुख होगा कर्म से अभिसंस्कार संस्कार क्रिया भाष्य में आया वृषदंश विपाक अभिसंस्कृता संस्कृत वासना वृषदंश विपाक से संस्कार अभि हो गया क्रिया क्रिया से वासना होती कर्म से उपाध्याय का गृहत्वा व्यज्य तो उसी वासना से ही कर्म के अभिव्यक्ति जन्म होगा यदि व्यज्य विपाक का अनुगुणा एवं वासना गृह यदि अभिव्यक्त होगा तो विपाक के अनुगुण वासना को ले करके जन्म प्राप्त होगा वही वासना आएगी इसलिए अनंतर में फल तो कारण द्वारा कम के द्वारा अनंतर क्योंकि जिस कर्म से पहले विडाल जन्म प्राप्त हुआ था उसके सदृश कर्म से अभी जन्म होता है तो उसी जिस वासना थी उसी सदृश वासना की अभिख करके ही अभी जन्म प्राप्त होगा तो कारण द्वारकम उपाद्य कार्य द्वारकम उपपादित उपादित थी कारण कर्म के कारण उसी सदृश वासना की अभिव्यक्ति कही गई अभी कार्य के द्वारा भी कहते कुतश्च स्मृति स्मृतिभाष्य में उसका उत्तर स्मृति संस्कार एक रूप स्मरण और संस्कार स्मरण कार्य संस्कार एक रूपय तद विषय का संस्कार तद विषयक स्मृति का जनक होता है यथा अनुभव तथा संस्कार तेज कर्म वासना अनुरूप जिस विषय का अनुभव होते तद का संस्कार तो कर्म वासना के अनुरूप ही होते हैं यथा च वासना तथा तो स्मृति वासना के अनुसार स्मरण होगा ये जातिदेश काल व्यवहारभ्य जन्म देश काल व्यवहित होने पर भी संस्कार से स्मरण स्मृति से फिर संस्कार इति एमृति संस्कार कर्माशय वृत्तिलाभवशात कर्मा से की वृत्ति कर्मा से के कारण अभिव्यक्ति होती है संस्कार स्मृति की निमित्त भाव अतच व्यवहित अनिमितुदा व्यवधान होने पर व्यवहित होने पर भी स्मृति संस्कार में निमित्त अनिमित निमित भाव का उच्छेद नहीं होता है कारण है संस्कार स्मृति का इसलिए अनंतर है कारण कार्य के पूर्व में होता है तो उसी के अनुसार ही संस्कार की अभिवृति होती है वासना की अभिवृति होती है टीका में स्मृति स्मृति का की विसर्ग नहीं चाहिए स्मृति एक रूपतया सा एक रूपे समान रूपे संस्कार कर्म में तदेवा यथा अनुभव तथा संस्कार नुभवस्वरूपाचेत संस्कार तथा सती अनुभव विसार इति ये भी विशार रुभव के अनुसार यदि संस्कार होंगे तो अनुभव तो नष्ट होने वाले विनाशी है विशरार विसरु भिसरा विनाशी है तो ये संस्कार भी विनाशी हो जाएंगे कथम चिर भावी ने अनुभव आय कल्पेरन दीर्घ काल के बाद अनुभव के लिए किर समर्थ होंगे इतः कर्म बासना अनुपा कर्म बासना अभव के अन्सार हे यहां अपूर्वस्थायी क्षणकर्मन कर्म से अपूर्व उत्पन्न होता है कर्म यस्य यूर्वे अपूर्व निमित्त है च्छनिक कर्म क्षणकर्म कर्म से अपूर्व उत्पन्न होगा किंतु अपूर्व क्षणक नहीं है अपूर्वस्थायी इस प्रकार क्षण के अनुभव से उत्पन्न होने वाले संस्कार क्षणिक नहीं है बिना विनाशी अनुभव से उत्पन्न होता है संस्कार दीर्घ काल रहता है एवं क्षणिक अनुभव निमित्त संस्कार स्थायी क्षणिक है अनुभव क्षणिक अनुभव निमित्त संस्कार से वो संस्कार स्थाई दीर्घ काल रहता है कश्चि भेदाधिष्ठान्च सारूप्यम कहीं सादृश्य अभेद में है कहीं भेद में भी है अन्यथा अभेद तथ्य न सादृश्य अनुपति कि भेद नहीं क्वचित नहीं किंचित क्वचित अर्थ नहीं किंचित भेदाधि सादृश्य होगा कुछ न कुछ भेद जरूर होना चाहिए किंचित भेदाधिष्ठान सारूप्य सारूप्य सादृश जहाँ है कुछ भी कुछ भेद होना चाहिए भेद अधिष्ठान भेद होने पर ही सादृश्य होगा इसलिए का अर्थ सति भूयो कहेंगे वो उसे भिन्न होना चाहिए और कुछ सामान्य सादृश्य धर्म होना चाहिए चंद्र ही मुखम चंद्र भिन्न तो मुखम है और चंद्र के समान सादृश्य उसमें आल्हाद वर्तुल आदि प्रकाश आदि को लेकर के किंतु भेद होना चाहिए भेद नहीं होगा अन्यथा अभेदे तत्व न तद्रुप ही हो जाएगा फिर कैसे कहेंगे साधपादृश्य नहीं बनेगा इतरथा, इसलिए कर्म उसके शब्द से कर्म कर्म उसके अनुसार आगे वासना की अभिव्यक्ति होती है कहीं कहीं इसे अलंकार देते हैं, अनन्य अलंकार अन्वय नहीं जैसे होगा गगनं गगनाकारं सागरं सागर उपम राम रावनयूर युद्ध राम रावनयूरि गगन आकाश कैसा है गगन गगनाकार आकार जैसे सागरं सागरम सागर उपम सागर जैसे ही है राम रावनयूर युद्ध राम रावनयूरि राम रावण के युद्ध के अनुसार है उसी प्रकार युद्ध है और कोई उसके समान है ही नहीं ऐसे अलंकार देते अनन्या अलंकार अन्य कोई उसके बराबर नहीं है कहने के लिए वहाँ सादृश्य नहीं है और कहीं कहीं ऐसे विद्वान लोग कहते साध्य भी हो सकता है कल्प भेदन राम रावण युद्ध अलग है कल्पभेदन आकाश अलग है पूर्व कल्प में जैसे आकाश था इस कल्प में ऐसे आकाश दो व्यक्ति होकर के भी साध्य हो सकता है ऐसे भी कहते हैं तथा व्यज रंग पूर्व पूर्वोत्तर जन्म अभि वासना पूर्व पूर्व जन्म से संस्कृत होने वाली वासना की अभिव्यक्ति हो जाए यदि पूर्व पूर्वोत्तर जन्म सद्भाव प्रमाण पहले पूर्व पूर्वोत्तर जन्म था इसमें क्या प्रमाण है पूर्व पूर्वोत्तर जन्म से संस्कृत वासना की अभिव्यक्ति हो यदि पूर्व पूर्वोत्तर जन्म होने में कोई प्रमाण हो तो देवतु नास्ती अभी तो ये जन्म दिखता है ठीक है इसके पहले जन्म हुआ था उसके पहले जन्म हुआ था ये कैसे पता चलेगा तदेव तो तू अभी, अभी कोई बंदर बनी उसके पहले भी बंदर था अभी मनुष्य उसके पहले कभी मनुष्य था मारजार था ये सब कैसे क्या प्रमाण है जात मात्र से जंतुर हर्षो का दर्शन मात्र प्रमाण भय तुम्रति सिद्धांत ही कहेगा पूर्वजन्म नहीं होता अभी जन्म हुआ बच्चा अभी कुछ उसको अनुभव कुछ मालूम नहीं है तो कभी हंसता है कभी रोता है हर्षसो को दर्शन मातरम हर्षसों को दिखता है यही प्रमाण है कुछ उसका इष्ट के ज्ञान से हर्ष होता है अनिष्ट के ज्ञान से शोक होता है ये कहना पड़ेगा तो अभी इष्ट अनिष्ट बुद्धि उसकी हुई नहीं पूर्व जन्मों का कुछ संस्कार है ये इष्ट ही अनिष्ट ऐसे दर्शन से अर्ष सुख होता है पद्माति संकोच विकासवत स्वाभाविक तदुपत्ति पद्म पत्र पद्म पुष्प सुबह सूर्य क्रण होने के बाद विकास किल जाता है बाद में शाम को भी संकोच हो जाता है पद्वादि संकोच विकास के समान स्वाभाविक कोई ये सिद्धांत कहेगा ये हर्षस्व का प्रमाण है पूर्वजन्म का पहले कुछ था तो उससे शंका करने वाले कहता है इसमें पूर्वजन्म को सिद्ध कैसे करेंगे कभी कोई हस दिया कोई रो लिया इससे पूर्व जन्म की सिद्धि नहीं होगी ये तो स्वाभाविक है जैसे पदों पद्र खिल गया और संकोच हो गया इसके लिए कोई कारण थोड़ी है इसी प्रकार कभी हर्ष लिया कभी रो लिया ये स्वाभाविक है स्वाभाविक हर्षो को सताए इससे पूर्व जन्म में की सिद्धि नहीं होगी ऐसा ता शंकांशित्व चा शिशो नित्यवाद तासाम तासाम वासनानाम वासनानाम अनादिव वासना अनादि है अनाधि है अनादि क्यों अनादिक हे इच्छा निवाद वस्तु की वस्तुच्छा आशी आशीर्वाद अत्यवस्तुक कथन जो इच्छा है क्या इच्छा है मह भुवम ही न भूमित्य न किंतु भूया समय में हमेशा बना रहूं मेरा मरना कभी नहीं हो मैं हमेशा रहूं ये जो इच्छा है ये नित्य है सबके है इसलिए ये वासना को अनादि कहना पड़ेगा क्यों मृत्यु से सब भय करते हैं कैसे अभी स्पष्ट करेंगे तासा अनादित्व चाशी चो नित्यतासा क्या अर्थ वासना नाम न केवलम आनंतर में चार था पहले तो अनंतर सिद्ध हुआ था अनादितम छवलम आनन्तर विवाद नहीं और क्या है, है? सुना नहीं इसलिए कोई <laughs> केवलम आनन्तर विवाद नहीं अभी देख बोलो केवल आनंदरि न अभी तो वास्नाव न कव आनंदर केवल आनंदरमी न अभी तो अनादिव न आनतरमीति वाचा अर्थ चौका केवल अनातरी बात नहीं है है भी हे अनादित्ये तादितम अना चनादितम चौका न केवल आनंतर पुरुष सूत्र में आनातर कहा गया केवल आनातरी बात नहीं अनादित्व चाशा अनादित्व चकार से क्या है न वासना नाम तासा मूल्य अनादित्व चकार कौन से आनन्तरे का समुचय करना अन्य अनादित्य केवल अनंतर नहीं अनादित है दोनों का समुचय करने के लिए आशीषो नित्य तो आध आशीष इच्छा कैसे आत्मा आत्माशीषो तो वासना नाम अनादित्य नित्य अभ्य विचार आध वासना अनादि होने से ही आत्मा अस नित्य हे नित्य तव्य तो विचार अवश्य ही आत्मा की आशी इच्छा होती नित्य हे मृत्यु नहीं हो हमेशा बने रहे नभाविक अभिपपते असिधम आशीष नित्यतम आशी नित्य इच्छा नित्य क्या है स्वाभाविक शौचाहते बना रहे बनना कोई नहीं चाहता इतः ये यम भाष्य में तां भाषण नाम आशीषो नित्यवाद अनादित्यम नित्यवाद अनादित्व कस्य वासना नाम आशीषो वासना का क्या थे वासनानाम वासना नाम का अन्य किसके साथ हा अनादित वासना नाम किस किस आ, अनादित्व वासना नाम बीच में आशीषो नित्यवाद आसी इच्छा नित्य होने से वासना अनादि है आसी कैसे नित्य है ये ये आत्मा आत्मा इच्छा कैसी इच्छा है मान भुवम भुया समिति दृश्य थे आसी आशी ही भुवम इत न, न, न इतना। मैं नहीं रहू ऐसे भाव नहीं ऐसे किस नहीं किंतु भूयासम हमेशा बना रहूं। ये सर्वस्य दृश्यते सर्वस्व किम दृश्यते न स्वाभाविक ये जो इच्छा है स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक क्यों नहीं कस्मात्त मात्र से जंतु अनुभूत मरण धर्म कस्य देश दुखानुस्पृत्तिमित मरण त्रास कथम भवे मैं हमेशा बना रहू मेरा अभाव नहीं हो क्या मृत्यु नहीं हो जात मात्र सभी जन्म हुआ जंतु हे अनुभूत मरण धर्म का से अनुभूत अनुभूत मरण धर्म ये ना, स अनुभूत मरण धर्म का मरण रूप धर्म जिसने अनुभव नहीं किया तो मरण में द्वेश क्यों होगा द्वेश दुखानुस्मृति निमित्त द्वे द्वेश दुख का, का स्मरण के कारण मरण त्रास होता है मरण से भय लगता है कथम कैसे होगा जब मरण धर्म मरण तो कष्ट अनुभव नहीं किया, मरण से भय क्यों होता है तो भय होता है मतलब मरण का अनुभव पहले किया था दुख स्मरण हो रहा है द्वेष होता है तभी भय होता है अब स्वाभाविक जो कहते है पूरा पीछे स्वाभाविक होता किसी कारण से नहीं होगा न तो स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपा जब स्वाभाविक वस्तु किस निमित्त को लेता है स्वाभाविक बर्फ ठंडा है किस निमित्त से होता है वह निमित्त है नहीं स्वाभाविक वस्तु के निमित्त की आवश्यकता नहीं निमित्त लेने से वस्तु में क्वाचित कदाचित का होगा टीका में ये नास्तिक पृछति नास्तिक पृछता है अकस्मात जात मात्र से उत्तरम जात मात्र से जानते हो अतव एक तस्मिन जन्म ने अनुभूतम अनुभूत मरण धर्म इसी जन्म में मरण नहीं अनुभव किया अभी जिंदा है मरण में व धर्म मरण धर्म स्व अनुभूत जिसने मरण अनुभव नहीं किया इस जन्म में ऐसा कोई है धरण धर्म इसी जन्म में अनुभव नहीं किया होगा इसी जन्म में अपना मरण किसने अनुभव क्या है सब है, सवे स अननूत ये नतत होता तुर प्रस्खलत छोटे बच्चा, माता के गोद से कहीं गिर गिरीजारा कंपम से कांपराय कवि दूसरे कवि थोड़ा दिया तो कांप गया? चक्रादि कंपया मंगल्यचक्रादाचि अतिगारम, अतिगाढ़ीग्राहम्ब मन से बाला कंप भेद अनुमिता मंगल चक्र आदि लाछित मंगल चक्रदि से चिन्ह में सूत्र है, है।, है ये सूत्र गाढ़ पानी ग्राहम अवलंब मानुष हाथ में लगा और नीचे लंबा कभी डर जाता है क्या करके कंप में कंपन होता है इससे अनुमित होता है इसमें भय द्वेषान सकते दुखे देश युक्त दुख में जो स्मरण तन्निमित्त तो मरण त्रास मरण त्रास होता है कहें माला लग गया कुछ किसी लया, गिर रहा है कंपना होता है मन उसे भय करता है ये कैसे खत्म हवे दी थी नन उत्तम स्वभाव इत्यता कैसे स्वभाव से हो जाता है ऐसे भय त्रास तो होता ही रहता है स्वभाव से क्या नहीं बिना स्वाभाविक वस्तु निमित्त से नहीं होगा स्वभाव से होगा तो बिना कारण हो किंतु किसी कारण से हुआ नविक वस्तु निमित्त उपादत्ते उपादत्ते का तो गृण नती निमित्त ग्रहण नहीं करता स्व उत्पत्त हो स्वाभाविक वस्तु उत्पत्ति के लिए कोई निमित्त जरूरत नहीं है ऐतद उत्तम होती बालक से ईदृश दृश्यमान कंप छोटे बच्चे में कंपन दिखता है ये जो कंपन होता है देखकर अनुमान होता है ये भय निबंधन भय निबंधन से भय के कारण ईद से तो हमारे में से कंपन होता भय से उसके में कंपन हुआ देखे कंपन होता तब भय के कारण हुआ ये अनुमान हो जाएगा अस्मतादिक कम्प बालक से भयम आज भय क्यों हुआ द्वेष दुख स्मृति निमित्त किस में द्वेश है दुख है उसका स्मरण हुआ तब तो भय होगा भय तो आदस्मतादी हमको जैसे भय होता है जैसे देश दुख का स्मरण हुआ सर्प देखने पर भय होता है आगामी प्रत्यवाय भयम् न च भुखस्मृतिमात्रा तो होती आगे होने वाले प्रत्यवाय कल्पना करेंगे ये जो भय दुखस्मरणमात्र मात्रस नहीं है अभी तो यतो यो बिभे तत्यय हेतु अन्मय जिससे भयकर्ता से प्रत्यवाय के कारण है अनुमान करके संप्रत भी प्रत्यवाभ भय करता है भी करता है करता है इति पापकर्ता शक तस्मा यज्जातीभूतचरा देशाशं दुखमुपादी तस्य तस्मर तुभूय मनस्य तदुख हेतु तम अनुमा ती तो जिस जातीय पहले अनुभव किया था जो सर्प पहले देखा था वही सर्प भी देखने से भय लग गया दूसरे सर्प तीय अनुभूत तो चरा द्वेश अनुसूतम दुखम द्वेश दुख पहले हुआ था उपादितम तो तस्मरण अभी उसका स्मरण हुआ तुभूय मानस्य अब उसी जातियों को अभी देखा अनुभव क्या बिच्छु से पहले काटा था दंशन क्या था कष्ट हुआ था अभी देखते ही उसका स्मरण होगा दुख है तो, तो का अनुमान करके अयम वृश्चिक दुख हेतु तो, वृश्चिकत्व पूर्व वृश्चिकवत भिश, इस अनुमान करके तत्व तो विभेति भय करता है न बालक अस्विन जन्मनी स्खन से अन्यत्र दुख हेतुत्म तो अवगतम अभी, अभी जो गोद से गिर रहा है वो तो बच्चा भी अनुभव नहीं क्या था कि इस कलन दुख क्या हेतु अभी मरण कष्ट अनुभव नहीं किया था फिर क्यों कहाँ पर रहा है भय क्यों रहा है नादशल दुख तो अनुभव नहीं किया तस्मात प्राग भव्य अनुभव परिशिष्य ये मानना पड़ेगा पूर्वजन्म में ऐसा अनुभव हुआ था दुख अभी उसके स्मरण से भय होता है तत्व प्रयोग आरभ थी ये प्रयोग अनुमान प्रयोग करते है जात मात्र से बालक से स्मृति ही पूर्वानुभव निबंधना जन्म होते ही बालक का जो स्मरण होता है उस स्मरण का कारण संस्कार अनुभव चाहिए पूर्वानुभव मूलक मानना पड़ेगा स्मृति क्योंकि स्मरण है अस्मृदाद स्मृतिवत यह तो भयकंप में भी है और नाय के लोग कहते बालक छोटा बच्चा स्तन पान कराते मुख में दूध दे देंगे स्तन से निचड़ कर दूध दे देंगे वो तो ठीक कोई बात नहीं और स्तन को मुखे में रखने पर चूसने के लिए किसने बताया उसको कैसे पता चला चूसने से दूध निकलेगा पहले चूसता है ना नहीं तो स्तन लेकर रखेंगे तो चूसेगा मनुष्य हो पशु हो वो पशु तो कई बछड़ा अच्छा अपने आप जाकर के दूध पी लेता है गाय जंगल में गए वहाँ बछ बछड़ा हो गया उसको चार चार के ठीक कर दिया और बच्चा भी इधर उधर उधर करते करते वहां पहुंच जाता है दूध पी करके साथ में ले आता है गाय ले आती, सभी कभी हो जाता है जो चूसने का सिखाया है किसने चूसने की जो प्रवृत्ति हुई पहले एक बार चूसने के बाद अनुभव हो गया चूसने से दूध निकलता है आगे तो चुसेगा क्योंकि प्रवृत्ति के लिए ईष्ट साधनता ज्ञान कारण किन्तु पहले जो चूसने की प्रवृत्ति हुई उसमें ईष्ट साधनता ज्ञान नहीं हुआ कैसे प्रवृति होती है तो स्मरण मानना पड़ेगा इससे पूर्वजन्म की सिद्धि होती है बालक से स्मृति पूर्वानुभव निबंधना स्मृति तो अस्मदात स्मृति बच पद्म संकोच विकास हो पे स्वाभाविक हो पूर्व इसने कहा पद्म पुष्प संकोच और विकास सुबह खुल जाता है शाम को फिर संकोच हो जाता है ये स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक होता है तो दोपहर में भी कभी संकोच हो जाए कभी विकास हो जाए कभी कभी कभी कभी किस समय हो जाए नहीं स्वाभाविकम कारणांतरम अपेक्षाते स्वाभाविक वस्तु तो कारण अन्य कारणी की अपेक्षा नहीं करता है वर्णिर ऊष्णम प्रति अभी कारणांतर अपेक्षा वन्नी गर्म होने के लिए क्या कारण चाहिए बताओ क्या हैं वन्नी में औष्ण के प्रति कोई कारण अपीछा नहीं कारण की का अपेक्षा आपत्ति है यदि कारण की का करें तस्मा आगंतुक आगंतुक अरुणकर संपर्क मात्र कमलिनी विकास कारण आगंतुक जो हुआ आगंतुक अरुणकर संपर्क मात्र अरुण सूर्य के कर, कर किरण संपर्क से ही कमलिनी विकास कारण कमलिन पद्म विकास का कारण सूर्य किरण का संपर्क खुल जाता है सूर्य किरण आने पर और संकोच कारण च संस्कार संकोच होता है संस्कार स्थिति स्थिति स्थापक संस्कार से फिर संकोच हो जाता है ऐसे कट लपेटते हैं कोल देते हैं चमड़ा कैलेंडर फिर लपेट जाता है पेड़ से शाखा खींच कर लाते कुछ तोड़ने के लिए छोड़ देते ऊपर चल जाता है रबर भी खींचते भी छोड़ तो यथापूर्व हो जाता है ये स्थितिस्थापक संस्कार एवं स्मिताद्यनिमित हर्षादी प्राची भवे हेतु तो वे दिवतव्या अभी हस रहा है शोक रहा है इसे भी अनुमान करेंगे हस को दे करके अभी प्रसन्न हुआ दुख हुआ रो रहा है तो पूर्व जन्म में कुछ कारण उसका था ये समझना चाहिए तदास्था तो ताबत प्रकृतम उपस करते हैं भाष्य में तस्माद अनादिशना अनुब्धम इदम चित्तम अनादिवासना से युक्त चित्त है निमित्तवश्चात काशिदेव वासना प्रतिलभ्य कुछ वासना को लेकर के पुरुष से भोगाया उपा भोग के लिए ही तैयार हो जाता है संगत तो हो जाता है टीका में निमित्त लब्ध कालम कर्म लब्ध कालम लब्ध विपाकल ये कर्म तत्कर्म जिसका कर्म फल भोगने का समय आएगा वो कर्म ही निमित्त है प्रतिलंब अभिव्यक्ति प्रतिलंबायासना प्रतिलंब्य बासना की अभिव्यक्त हो करके फिर पुरुष से भोगाया उपायर्त प्रसंगत चित्त परिमाण विप्रतिपत्तिम निराची शिक्षु विप्रतिपतिमा अभी भोग के लिए तैयार होता है चित्त चित्त कितने बड़ा है इसके ऊपर विवाद है ये विवाद करने के भिन्न भिन्न मत कहेंगे सम्प्रति प्रसंग परिमाण विप्रतिपति विप्रतिपतिम निराच प्रसंग अवशत अभी चित्तक आया चित्त में बहुत वासना रहता है तो चित्त का उस प्रसंग से चित्त के परिमाण के विषय में विवाद है सब विप्रतिपति विरुद्ध प्रतिपति ज्ञान का निराकरण करने की इच्छा करते हुए विप्रतिपति महा पहले उसके विषय में प्रतिपति विरुद्ध कहते हैं चित्त के विषय में कैसा छोटा बड़ा विचार ओम पूर्ण